राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के, केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्युकी की संस्थान द्वारा प्रस्थु थे, उमंग श्रंखला के अंतरगत कारिक्रम मैं किसी की नदी नहीं बच्चों यह एक नदी की कहानी है नदी जो पहाड़ों से उतरी तो साफ और मीठे पानी वाली उजली नदी थी लेकिन मैदानों में उतरने के बाद समुद्र की ओर अपनी यात्रा के दौरान लगातार काली मैली कुचैली दुर्गंध वाली हो गई है मैं नदी हूं लोग मेरा साफ जल उपयोग करके गंदगी मुझे लौटा रहे हैं क्या मुझे यह पूछने का अधिकार नहीं कि लोगों ने मेरा यह हाल क्यों किया है जैसे-जैसे नदी आगे बढ़ रही है उसका जल विषैला दुर्गंध वाला होता जा रहा है गई हो निर्मल जल धारा विषैली क्यों हो गई मेरे दोनों किनारों पर बसी बसती हूं और छोटे बड़े कारखानों से कूड़ा कचरा और विषैले रसायन मेरे अंदरों ढेले जा रहे हैं लगता है मैं मैं बीमार हो गई हूं क्या क्या मैं मर रही हूं बहुत दुखी है बेचारी नदीJava मैं इतनी बीमार हूं तो मुझ में रहने वाली मचलियां बीमार होंगी, मरेंगी मेरा पानी पीने वाले जानवर रोग ग्रस्त हो जाएंगे मेरे जल में नहाने वाले मनुष्य को तरे तरे के चर्म रोग घेर लेंगे ओह मुझे, मुझे अपने से ख्रिणा होती जा रही है मैं, मैं नदी नहीं रही चलता फिरता नाला बन कर रह गई हूँ हां बोलो बेटा पापा मेरे दोस्त महेश और रमेश नदी में नहाने जा रहे हैं मैं भी चला जाऊं उनके साथ क्या कहा नदी में नहाने जा रहे हो हम्म क्या बीमार होना है जानते भी हो नदी में कितनी दुर्गंध है हम्म नहाना तो दूर की बात है उसके पास तक जाना कठिन है सब जाते हैं नदी पर नहाने सैर करने पर आप ना जाने क्यों मना कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है बेटा मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं तुम्हारे दादाजी बताया करते थे कि बचपन में वो रोज नदी में नहाने जाया करते थे लेकिन तब नदी कुछ और थी अब तो उसका रूप एकदम ही बदल गया है भला पानी भी बदलता है कभी पानी तो पानी है वह तो बहता रहता है बेटा तुमने ठीक कहा पानी तो पानी है हां और नदी अपने रास्ते पर बहती रहती है रात दिन हर पल लेकिन हम लगातार उसे बदल रहे हैं उसके उजले पानी को मैला और बदबूदार बना रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप मुझे नदी में नहाने से रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं मैं एकदम ठीक कह रहा हूं हम अगर विश्वास नहीं तो चलो मेरे साथ कहां चलूं नदी यात्रा पर और कहां नदी यात्रा पर हां चलो यात्रा शुरू करें आओ मेरे साथ हां जरा नल तो खोल दो हां यहीं से शुरू होगी हमारी यात्रा नल से यात्रा का आरंभ होगा हां कैसी अजीब बात है अब देखो इस धारा को हां देख तो रहा हूं साफ पानी की तेज धारा और समझो नदी जब ऊंचाई पर बने अपने उद्गम स्थल से चलती है तो बिल्कुल ऐसे ही साफ पानी की धारा के रूप में पहाड़ों से उतरती है और इसके बाद क्या होता है बताता हूं पहले ये नल तो बंद कर दो <laughs> हां तो घर में पानी नल से नीचे उतरता है घर की नालियों में बहकर गली के सीवर में जा मिलता है वहां से बड़े नाले में बहकर नदी के जल में गिरता है हां जैसे-जैसे पानी इस्तेमाल के बाद बस्तियों से दूर होता जाता है वैसे-वैसे उसमें घुलती गंदगी और दुर्गंध बढ़ती जाती है और इसी कारण अपने उद्गम स्थल से समुद्र की यात्रा पर निकली नदी हर पल ज्यादा बीमार होती जाती है आप तो मुझे डरा रहे हैं जिससे मैं नदी पर नहाने ना जाऊं अरे <laughs> नहीं ऐसी बात नहीं है मैं तुम्हें खुद ले चलूंगा नदी के पास अच्छा हम्म पापा यहां तो बहुत दुर्गंध आ रही है हम्म यह नाला देख रहे हो बेटा हम्म यह बड़ा नाला हमारी बस्ती के सामने से गुजरता है इसकी दोनों ओर बसी बस्तियों का इस्तेमाल के बाद बढ़ने वाला सारा गंदा जल शौचालयों का मल मूत्र और बस्तियों में चल रहे छोटे-छोटे कारखानों से बाहर निकलने वाला विषैले रसायनों वाला जल भी आकर इसमें मिलता जा रहा है इसीलिए इतनी दुर्गंध आ रही है और हमारे बड़े शहर में ऐसे कई बड़े-बड़े नाले हैं पापा चलिए, वापिस चलिए मारे दुरगंद के सिर में दर्द होने लगा है बस, घबरा गए अभी तो हमारी नदी यात्रा शुरू ही हुई है बेटा, तुम तो इस यात्रा को बीच में छोड़ कर जा सकते हो पर नदी कहां जाए बेचारी पर नदी कहां जाए ब पिता की बातों को सुनकर अमित आश्चरे चकित था। उन दोनों की यात्रा आगे बढ़ती रही। तब हमारे घर के नन में साफ पानी कैसे आता है। बड़े शहरों में नदी के गंदे जल को जल शोधन सैंत्रों द्वारा साफ करके पाइपों के जरिए घरों में पहुंचाया जाता है लेकिन यह सुविधा छोटे पैमाने पर केवल बड़े-बड़े शहरों में ही है तो फिर बाकी छोटे शहरों और गांव कस्बों के लोग क्या करते हैं वे हैंड पंपों और कुओं का बिना साफ किया पानी पीते हैं जिसके कारण अक्सर ही पीलिया हैजा आदि जल जनित रोग फैलते हैं इसके बाद अमित पिताजी के साथ जब नदी के तट पर पहुंचा तो वहां गंदगी को देखकर भौचक्का रह गया क्या इसी नदी के पानी में नहाने की सोच रहे थे पापा यहां तो बहुत गंदगी है देखिए नदी के घाटों के पास कितना कूड़ा जमा है यहां जल कितना काला और बदबूदार है लेकिन नदी की बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है बेटा सबसे पहली बात लोग कूड़ा ना फैलाएं जिससे वो सीधा नालों में ना जाए अच्छा कूड़े को ठीक ढंग से इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीकों से उसे ठिकाने लगाया जाए बड़े नालों को सीधे नदी में गिरने से रोका जाए नालों का गंदा जल तथा कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायनों को तट से दूर जल शोधन संयंत्रों में साफ करने के बाद ही नदी में गिराना चाहिए पूरे जलमार्ग के दोनों ओर जितने भी छोटे बड़े शहरों के नाले हैं उन सब के मुहानों पर छोटे बड़े जल शोधन संयंत्र लगाए जाएं तभी नदी के पानी की गंदगी दूर हो सकती है नदी की बिमारी का यही एक मात्र इलाज है कि जल प्रवाहा में सीधी गिरने वाली गंदगी को हर कदम पर रोका जाए तभी हम नदी के पानी को साफ रख सकते हैं पापा आपने ठीक कहा नदी से हम साफ पानी लें और बदले में उसे गंदा करके वापस लौटाएं यह तो अन्याय है हम्म और हमारी इसी लापरवाही के कारण नदी की गंदगी हमें बीमार करती है आपने ठीक कहा था नदी का जल नहाने लायक नहीं है नहीं है पर हो तो सकता है पर पापा गंदे जल की सफाई तो बहुत बड़ा काम है हां बड़ा काम तो है पर असंभव नहीं जैसे-जैसे हम देर करते जा रहे हैं हमारी सारी नदियों का पानी अधिक काला विषैला और बदबूदार होता जा रहा है प्रकृति ने हमें जल का वरदान दिया है लेकिन हम स्वयम ही इस वर्दान को अभी शाप में बदल रहे हैं। हमें इस वर्दान की रक्षा करनी होगी। हाँ, रक्षा करनी होगी। यह सब सुनकर कितना अच्छा लगा है। क्या सच। मैं कभी, मैं कभी पहले जैसी स्वच्छ पारदर्शी और मीठे पानी वाली निर्मल, निर्मल जल थारा बन सकूंगी वैसी जैसी, वैसी जैसी मैं अपनी यात्रा, यात्रा के आरंभ में थी ये लगता तो सपना है पर शायद कभी सच हो जाए है हाँ बच्चो अब बारी हमारी है हमें नदी के सपने को साकार करना है आओ आज हम प्रतिज्या करें कि हम नदी को गंदा नहीं करेंगे लोगों को बताएंगे कि पर्यावरण संग्रक्षन के लिए नदी का साफ रहना बहुत जरूरी है और हाँ ये इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई नदी ये ना कह सके मैं, मैं, मैं किसी की नदी, नदी नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं। विशे सैयोजन प्रोफेसर राम जन शर्मा विषय समन्वयक डॉ राजेंद्रपाल आलेख देवेंद्र कुमार निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजुमैनी राजेश आहूजा और रसज्ञ ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन